भारतीय व्याख्यान वेदांत का उद्देश्य ब्राह्मण ही हमारे पूर्व पुरु पुरुषों के आदर्श थे हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मण का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है यूरोप के बड़े बड़े धर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं कि उनके पूर्व पुरु पुरुष उच्च वंशों के थे और तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे जब तक अपनी वंश परम्परा किसी भयानक क्रूर शासक से स्थापित नहीं कर लेंगे जो पहाड़ पर रहकर राही बटोहियों की ताक में रहते थे और मौका पाते ही उन पर आक्रमण कर लूट लेते थे आभिजात्य प्रदान करने वाले इन पूर्वजों का यही पेशा था और हमारे धर्माध्यक्ष कार्डिनल इनमें से किसी से अपनी वंश परंपरा स्थापित किए बिना संतुष्ट नहीं रहते फिर दूसरी ओर भारत के बड़े से बड़े राजाओं के वंशधर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि हम अमुक कौपिनधारी सर्वस्व त्यागी वनवासी फलमूलाहारी और वेदपाठी ऋषि की संतान हैं। भारतीय राजा भी अपनी वंश परंपरा स्थापित करने के लिए वहीं जाते हैं अगर तुम अपनी वंश परंपरा किसी महर्षि स्थापित कर सकते हो तो ऊँची जाति के माने जाओगे अन्यथा नहीं अतः हमारा उच्च वंश का आदर्श देशवासियों के आदर्श से बिल्कुल भिन्न है आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं इस ब्राह्मण आदर्श से मेरा क्या मतलब है आदर्श ब्राह्मणत्व वही है जिसमें सांसारिकता एकदम ना हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो हिंदू जाति का यही आदर्श है क्या तुमने नहीं सुना है शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए कोई कानून कायदा नहीं है वे राजा के शासनाधीन नहीं हैं और उनके लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती यह बात बिल्कुल सच है स्वार्थ पर मूढ़ लोगों ने जिस भाव से इस तत्व की व्याख्या की है उस भाव से उसको मत समझो सच्चे वेदांती भाव से इस तत्व को समझने की चेष्टा करो यदि ब्राह्मण कहने से ऐसे मनुष्य का बोध हो जिसने स्वार्थ परता का एकदम नाश कर डाला है जिसका जीवन ज्ञान और प्रेम की शक्ति को प्राप्त करने में तथा इनका विस्तार करने में ही बीतता है जो देश ऐसे ही सच्चरित्र नैतिक तथा आध्यात्मिक ब्राह्मणों स्त्री तथा पुरुषों से परिपूर्ण है वह देश यदि विधि निषेध के परे हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है ऐसे लोगों पर शासन करने के लिए सेना या पुलिस इत्यादि की क्या आवश्यकता है ऐसे आदमियों पर शासन करने का ही क्या काम है अथवा ऐसे लोगों को किसी शासन तंत्र के अधीन रहने की ही क्या जरूरत है ये लोग साधु स्वभाव महात्मा हैं ईश्वर के अंतरंग स्वरूप हैं ये ही हमारे आदर्श ब्राह्मण हैं और हम शास्त्रों में देखते हैं सतयुग में पृथ्वी पर केवल एक जाति थी और वह ब्राह्मण थी महाभारत में हम देखते हैं पूराकाल में सारी पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों का ही निवास था क्रमशः जो जो उनकी अवनति होने लगी वह जाति भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त होती गई फिर जब कल्प चक्र घूमता घूमता सतयुग आ पहुँचेगा तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जाएंगे वर्तमान युग चक्र भविष्य में सतयुग के आने की सूचना दे रहा है इसी बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ऊंची जातियों को नीचे करने मन चाहे आहार विहार करने और क्षणिक सुख भोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा तोड़ने से यह जाति भेद की समस्या हल नहीं होगी इसकी मीमांसा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदांती धर्म का आदेश पालन करने लगेगा जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श बन जाएगा तुम आर्य या अनार्य ऋषि संतान हो ब्राह्मण हो या अत्यंत नीच अंत्यत जाति के हो जाति के ही क्यों न हो भारत भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्व पुरु पुरुषों का दिया हुआ जहाँ महान आदेश है तुम सबके प्रति बस एक ही आदेश है कि चुपचाप बैठे रहने से काम न होगा निरंतर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा ऊंची से ऊंची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी वेदांत का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं वरन सारे संसार के लिए उपयुक्त है हमारे जाति भेद का लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे सारी मानव जाति आध्यात्मिक मनुष्य के महान आदर्श को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जो धृति क्षमा शौच शांति उपासना और ध्यान का अभ्यासी है इस आदर्श में ईश्वर प्राप्ति अनुच्चित है इस उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करने का उपाय क्या है मैं तुम लोगों को फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि कोसने निंदा करने या गालियों के व्यवचार करने से कोई सदुद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता लगातार वर्षों तक इस प्रकार की कितनी ही चेष्टाएं की गई हैं, पर कभी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ केवल पारस्परिक सद्भाव और प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है यह महान विषय है और मेरी दृष्टि में जो योजनाएं हैं उनकी व्याख्या के लिए कई भाषणों की आवश्यकता होगी जिनमें मैं प्रतिदिन उठने वाले अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं अतः आज मैं यहीं पर अपने भाषण का उपसंहार करता हूं हिंदुओं में तुम्हें केवल इतने ही याद दिला देना चाहता हूं कि हमारा यह राष्ट्रीय बेड़ा हमें सदियों से इस पार से उस पार करता आ रहा है शायद आज इसमें कुछ छेद हो गए हैं शायद यह कुछ पुराना भी पड़ गया है यदि यही बात है तो हम सारे भारतवासियों को प्राणों की बाजी लगाकर इन छेदों को बंद कर देने और इसका जीर्णोद्धार करने की चेष्टा करनी चाहिए हमें अपने सभी देश भाइयों को इस खतरे की सूचना दे देनी चाहिए वे जागें और हमारी सहायता करें नए भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जोर से चिल्ला लोगों को इस परिस्थिति और कर्तव्य के प्रति जागरूक करूंगा। मान लो लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी तो भी मैं इसके लिए उन्हें न तो कोसूंगा और न भरसना ही करूंगा। पुराने जमाने में हमारी जाति ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और यदि हम उनसे भी बड़े बड़े काम न कर सके तो एक साथ ही शांतिपूर्वक डूब मरने में हमें संतोष होगा देशभक्त बनो जिस जात ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो हे स्वदेशवासियों मैं संसार के अन्यान्य राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र की जितनी ही अधिक तुलना करता हूँ उतना ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है तुम लोग शुद्ध शांत और सत्स्वरूप हो और तुम्ही लोग सदा अत्याचारों से पीड़ित रहते आए हो इस माया में जड़ जगत की पहली ही कुछ ऐसी है जो हो तुम इसकी परवाह मत करो अंत में आत्मा की ही जय अवश्य होगी इस बीच आओ हम काम में संलग्न हो जाएं केवल देश की निंदा करने से काम नहीं चलने का हमारी इस परम पवित्र मातृभूमि के काल जर्जर कर्म जीवन आचारों और प्रथाओं की निंदा मत करो एकदम अंधविश्वासपूर्ण और अतार्किक प्रथाओं के विरुद्ध भी एक शब्द मत कहो क्योंकि उनके द्वारा भी अतीत में हमारी जाति और देश का कुछ न कुछ उपकार अवश्य हुआ है सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान हैं जैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने संसार में प्राय सर्वत्र जाति पाति का भेदभाव देखा है पर उद्देश्य ऐसा महिमा में नहीं है अतए जब जाति भेद का होना अनिवार्य है तब उसे धन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्म त्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है इसलिए निंदा के शब्दों का उच्चारण एकदम छोड़ दो तुम्हारा मुंह बंद हो और हृदय खुल जाए इस देश और सारे जगत का उद्धार करो तुम लोगों में से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है वेदांत का आलोक घर घर ले जाओ प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अंतर्निहित है उसे जगाओ तब तुम्हारी सफलता का परिमाण जो भी हो तुम्हें इस बात का संतोष होगा कि तुमने एक महान उद्देश्य की सिद्धि में ही अपना जीवन बिताया है कर्म किया है और प्राण उत्सर्ग किया है जैसे भी हो महान कार्य की सिद्धि होने पर मानव जाति का दोनों लोगों लोगों में कल्याण होगा